प्रपंच वैचित्र प्रपंचवैचित्रात क्षणे क्षण मनोराज्येव्य गुनर्ना व्यवहारो बहिस्तथ व्यवहारो मनोराज्यम अन्यथा क्षण अन्य कुछ कुछ मन में कल्पना करते कल्पना करते कुछ न कुछ कल्पना करते रहते हैं अन्यथा अन्य होती है गतम गतम पुनः जो चला गया फिर और कुछ कल्पना करने लगे तथा व्यवहार वही बाहर व्यवहार प्रपंच इस प्रकार विचित्र रहे अलग अलग सुख में लिखता है दृष्टांतिक व्यवहार व्यवहार बाहर इसे कहा उसका ही विवरण है तदेव विवरण थी न बाल्यम यौबने लभ्यम यौवन स्थाथा मृत पिता, पुन पिता पुनर्नावत पुनर दि बाल्यम यौवन न प्राप्त नहीं होगा यौवन भी वृद्धावस्था में प्राप्त नहीं होता है मृत पिता पुनर्नाशी पिता मर गया तेरी नहीं देखने में आता है पिता क्या कोई भी हो गतम दिन पुनर्नाती हो जो दिन चला गया उसको फिर नहीं आता है आगे दिन आता है अलग दिन वो दिन नहीं आता है तो। इसी प्रकार है, द्वैतक्षणिक उपसहरती दैत प्रपंच क्षणिक मनोराज्याद विशेष क्ष क्षण्वसी लौकिके अतोस्म भाषा ने सत्सत्यजे क्षणध्वंसिनी लौकिके मनोराज्या क ये लौकिक भी शिक्षण परिवर्तन होने वाला है मनोराज्य से क्या विशेष है अच्छा तो कोई विशेष नहीं समान है अब तो असम भाष मान है प्रपंच का भान होने पर भी उसमें सत्यत्म त्याज सत्यत्व बुद्धि का त्याग कर दे क्षण कत्व साधन प्रयोजन क्षणिक यही सत्यत्व बुद्धि का त्याग करे हो लौकिक उपेक्षा या हम को, को लाभ हो ये लोक प्रपंच की उपेक्षा करना उसमें मिथ्यात्व तो बुद्धि करे उपेक्षा कर दे उसमें क्या लाभ है ऐसा संकल्पन करने पर उत्तर देते है ब्राह्मण धी स्थिरा भवती क्या ए प्रपंच में मिथ्यात्व तो बुद्धि करे उपेक्षा कर दे तो ब्रह्म में बुद्धि स्थिर होती है जो प्रपंच में सत्यत्व तो बुद्धि प्रपंच में राग देश उसके पीछे है जो तो ब्रह्म में बुद्धि स्थिर नहीं होती है इसलिए लौकिक प्रपंच दे तो की उपेक्षा सत्यत्व तो बुद्धि का कर त्याग करे तो बुद्धि स्थिर हो जाती ब्रह्म में उपेक्षि लौकिकेीर निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत्म आस्था निर्वह लौक लौकिक उपेक्षित लौकिक जो प्रपंच उपेक्षित हो जाता है तो ब्रह्मचिंत निर्विघ्न ब्रह्म चिंतन में भी बुद्धि निर्विघ्न स्थिर हो जाती है तो लौकिक की उपेक्षा कर दे से व्यवहार ज्ञानी कैसे करेगा तो कृत्रिम आस्थायाम नटवत लौकिकम निर्भत जैसे नाट नृत्य करने वाले कुछ वेश बना करके कभी तो राजा बन जाएगा कभी तो असुर बन जाएगा एक दिन राजा बन करके करता है नाटक कर दिखाता है तो जैसे राजा ऐसे व्यवहार करता है, है वो, वो, वो मालूम है उसके बाद फिर भोजन के लिए मजदूरी करना पड़ेगा सामान्य लोगों ने नृत्य करते हैं फिर मजदूरी करने वाला भी राजा बन जाता है तो बाकी दूसरे दिन फिर मजदूरी करना पड़ता है और नट नाटन में नाटक में व राजा जैसे सम्राट जैसे बात करता है तो इसी प्रकार कृत्रिम आत्मा में ज्ञानी समझ लेता है मिथ्या है प्रपंच मिथ्या है प्रारो के अनुसार देह में व्यवहार चलता है ऐसे समझ करके व्यवहार व्यवहार करता है कृत्रिम समझ करके नटवध व्यवहार तो कर सकता है सर ज्ञानी में व्यवहार कथम इस आशंका है नटवत जैसे नट व्यवहार करता है जानता है ये राजत्व मेरे में मिथ्या है हिन्दुस्तान राज्य जैसे व्यवहार करता है इस प्रकार ज्ञान कर सकता है तो ज्ञानी ऐसे व्यवहार कर सकता है कहा अभी करते ज्ञानी तो। में व्यवहार अभिपक नहीं भिकारी प्रसजिए तो ज्ञानी में यदि व्यवहार मानेंगे तो व्यवहार में तो कभी राग द्वेश किसको ताड़ना किस को कुछ कहना है तो विकारी होगा सुख दुख प्राप्त होगा तो विकारी तो आ जाएगा ऐसा संक्रमण से बुद्धो व्यवहार तो आत्मा निर्विकार दृष्टान्त बुद्धि में व्यवहार है जिसमें व्यवहार है उसमें से विकार हो किंतु बुद्धि का जो साक्षी है आत्मा शुद्ध है वह निर्विकार है ये दृष्टांत के साथ कहते हैं प्रवप्य नीरेधिराौह स्थिरा यम रूप्य था ब्रह्मण्य यथा उढ़ स्थरा जता नदी में नीरे प्रवत्यपी जल बहता जाता है नीचे बड़े पत्थर पड़ा हुआ अध प्रौढ़ स्थिर और पत्थर कुछ नहीं बड़े बड़े पत्थर ऐसे गिरे ऊंगा गांज में पानी तो ऊपर ऊपर चलते हैं वो पत्थर ऐसे ही और केवल चिक्कन हो जाते हैं पत्थर स्थिर है इसी प्रकार नाम रूप ब्रह्म नान्य नान्यथा नाम रूपे अन्यथा होगा होगा बाहर करता है ज्ञानी नाम रूप बुद्धि में अन्यथा होने पर भी ब्रह्म जो साक्षी रूप आत्मा कूटस्थ कूटवत निर्विकार निष्ठ कूटस्थम कूटस्थ ब्रह्म अन्यथा नहीं है एक रूप है शांत है, है नाम रूप में विकार है गमे में विकार नहीं है उद्दक के ऊपर ही जल ऊपर बहते हुए भी अधिता प्रौढ़ा शिला जता न चलती नीचे बड़े पत्थर है छोटे छोटे पत्थर तब इधर उधर हो जाते हैं कि बड़े बड़े पत्थर है न चलती एवं बुद्धो संसर त्याम बुद्धि में संसार व्यवहार सुख दुखादी होने पर भी ना ज्ञानी संसरती ज्ञानी अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप है संसार विकार कुछ नहीं है ना ब्रह्म है अखंड निर्विशेष निर्विकार शुद्ध चेतन है और जगत उसे विलक्षण है नाना प्रकार है तो ब्रह्म में विलक्षण जगत की प्रतिथि कैसे होती कथम अवभाषण ऐसा संकल से उत्तर देते हैं दर्पण में छिद्र नहीं है फिर भी सवकाश वस्तु ऐसा भानन तदवत दर्पण के अंदर कोई छिद्र अवकाश नहीं है न ही परिवार अवकाश वाले वस्तु ये अवकाश आकाश वस्तु सबका भान होता है दर्पण के अंदर उसके अंदर कोई अवकाश नहीं है फिर भी अवकाश अवकाश के साथ अन्य वस्तु का भान जिसे होता है ठीक इसी प्रकार ब्रह्म में कुछ नहीं है विलक्षण भानु का के माया के कारण निश्चिद्र दर्पण भाती वस्तु गर्भम बृहद सचिद सच्चिद्घने तथा नगत गर्भम इदम व्यतम नाना निश्चित दर्पण दर्पण में छिद्र नहीं अवकाश नहीं है जो तो पूरा भरा बराबर है छिद्र नहीं होने पर भी वस्तु गर्भम बृहत बृहत भाति वस्तु गर्भ यश आकाश के गर्भ अंदर सब बस्ते है वृक्ष पर्वत मकान सब दिखते हैं उसके साथ आकाश का भी प्रतिम्ब होता है दर्पण के अंदर आकाश है पर्वत है वृक्ष है मकान है बड़े आकाश का प्रतिम्ब दिखता है दर्पण के अंदर दर्पणी केन्द्र दर्पणी कोई चित्र नहीं है जिस प्रकार ऐसे आकाश वस्तु वस्तुगर्भ आकाश का प्रतिम्ब होता है तथा इसी प्रकार सचिद घन ब्रह्म सदरूप चिद रूप का घन है चित्त से अतिरिक्त कुछ नहीं चित्त घन चेतन का घन है जैसे नमक घन लव घन अलग कुछ नहीं नमक ए, नमक ए, नहीं। है लो लो इसे ब्रह्मचित्र चेतन नहीं चित्र ज्ञान उसे कुछ नहीं इसमें कोई अन्य कुछ भेद नहीं है फिर भी नाना जगत गर्भम इधम जगत गर्भ ही आकाश दिखता है नाना जगत दिखता है जगत जिसके गर्भ में आकाश भी दिखता है ब्रह्म में ब्रह्म में कोई छिद्र आकाश नहीं है तो जाना जगत वाले जिसमें हो जगत गर्भ में हो इसे आकाश दिखता है जैसे दर्पण में दिखता है कौन तो। अभी शंका करने पर दर्पण में दिखता है तो ठीक है दर्पण तो दिखता है दर्पण के अंदर जगत दिख जाएगा क्योंकि ब्रह्म तो दिखता नहीं ब्रह्म भी जगत तो किसी दिखेगा दर्पण दिखता है <laughs> दर्पण दिखने का कारण दर्पण में जगत तो दिख जाएगा अब ब्रह्म जो नहीं दिखता तो ब्रह्म जगत कैसे दिखता है नो अदृश्य ब्राह्मणी कथम जगत प्रतीति? असंख्य सिद्धांत उत्तर देता है सच्चिदानंद सच्चिद आनंद प्रती जगत प्रती माह आनंद रूप है सचिद आनंद की प्रतीति के बिना जगत की प्रतीति नहीं होती है कोई वस्तु की प्रतीति होती है तो सब आनंद प्रतीति होती है सब चीज आनंद रूप ब्रह्म की प्रती के बिना जगत प्रचित नहीं होती तत्पूर्वक ही जगत की प्रचित होती है दृष्टान्त के साथ कहते हैं नैव दर्पण नवृष्ट तदंतस्थे क्षण तथा अमत्वा सच्चिदानंदम रूप मति नैव दर्पणम अदृष्ट तदंतस्थण नहीं दर्पण को नहीं दे करके दर्पण के अंदर वस्तु का इक्शन ज्ञान नहीं होता है जो दर्पण के अंदर जगत वृक्ष पर्वत आकाश दिखते हैं तो दर्पण भी दिखता है ठीक इसी प्रकार सच्चिदानंदम अमत्वा कुतः <गुञी> नाम रूपमति ही दर्पण को देखे बिना तो उसके अंदर जबर जैसे दिखता नहीं प्रतिब तो नहीं दिखता इस प्रकार सब चीजें आनंद रूप ब्रह्म को नहीं जान करके नाम रूप बुद्धि कैसे होगी अर्थात जब नाम रूप बुद्धि होती है तो सब चीजें आनंद प्रतिपूर्वक है पूर्वक है सब चीजें आनंद ज्ञान होकर के ही नाम रूप ज्ञान होता है इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बिना नाम रूप ज्ञान नहीं अधिष्ठान है ब्रह्म है ब्रह्मज्ञान स्थल में भी जब रज में सर्प होता होता ज्ञान, ज्ञान, होता तो ज्ञान, होता तो ज्ञान होता है सुक्ति में रजत भ्रम होता है वहां अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण है अधिष्ठान के ज्ञान के ना ब्रह्मज्ञान नहीं होता है अधिष्ठान सुक्ति है शक्ति तो न ज्ञान नहीं होता किन्तु ईदं तो न ज्ञान होता है इदम रज में सर्प भ्रम स्थल में अयम सर्प इदम तो नजु का ज्ञान हुआ तभी सर्प भ्रम हुआ भ्रम स्थल में अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान होता है विशेष अग्रहण सामान्य का ग्रहण सामान्य का ज्ञान ईदम्त होता है और विशेष का रजतत्व ज्ञान नहीं शुक्तित्व ज्ञान नहीं तो सर्व पर रजत का भ्रम होता है तो भ्रम स्थल में भी अधिष्ठान का ग्रहण होता है इसी प्रकार यहाँ भी नाम रूप और प्रपंच ज्ञान जो होता है अधिष्ठान सदचित्त आनंद की प्रती होती है शब्द रूपेण चित्त रूपेण घटु अस्थि वो पता नहीं चलता घटु अस्थि इसमें पहला जब कहते घटु अस्थि शब्द रूप से ब्रह्म की प्रती होती है घट की सत्ता वस्तुतः तो ब्रह्म में घट है अध्यस्त ही किंतु घट्ट की सत्ता उस विपरीत कहते घट में सत्ता है ऐसे कहते हैं इसमें विचार आया है सदरूप में घट अध्यस्त है अधिष्ठान का सदरूप अधिष्ठान की प्रतीति होती है तभी घट्टी कहते है और घट्ट भाति जो कहेंगे सिद्ध के प्रतीति स्वयं प्रकाश है सिद्ध में घट्ट का भान होता है अधिष्ठान का भान होता ही है अधिष्टान ज्ञान के बिना नाम रूप ज्ञान नहीं हो सकता है अभी कहते हैं नाम सच्चिदानंद का ज्ञान होता है नाम रूप ज्ञान होता है जब घटापट आदि दे देखते हैं तो सच्चिदानंद नाम रूप भी तो दिखता है तो, तो के के के ना, के नाम रूप छोड़ करके सचिता आनंद की प्रती कैसे समझेंगे कैसे हो इसको पूछते है नाम रूप रूपी भाष माना जहाँ देखेंगे नाम रूप तो दिखते हैं कथम निर्भिषय ब्रह्म प्रतिथि और कहते ब्रह्म ज्ञान के बना नाम रूप का ज्ञान नहीं होता है सचिद आनंद रूप क्यों निर्भिषय जो ब्रह्म है उसकी प्रती कैसे होगी नाम रूप तो जहाँ देखो नाम रूप दिखते है ब्रह्म की प्रती कैसे होगी इस आशंके तो बुद्धि उपाय निर्षय शुद्ध ब्रह्म की उपाय बुद्धि का उपाय कहते हैं प्रथम सच्चिदानंदे भाषमानेता बुद्धि नियम्य नारेन्ना प्रथम सच्चिदानंदे भाष मने अधिष्ठान सचिदानंद प्रथम उसका भान होता है उसके बाद नाम रूप भान होगा अध्यस्त भ्रम स्थल में अधिष्ठान का ज्ञान होता है उसके बाद सर्वपत्व रजत भ इसी प्रकार सब चीज सब चीज आनंद का भान होता है उसके बाद जगत का भान होगा नाम रूप का अतः तावता बुद्धि नियम्य बुद्धि को नियमन कर आगे और नाम रूप को चिंता नहीं करे उम नै नाम रूप धार नाम रूप की बुद्धि का नहीं धारण करी नाम रूप की बुद्धि होती उसकी उपेक्षा कर दे नाम रूप का आगे छोड़ दे सच्चिद आनंद आगे नाम रूप होने पर नाम रूपी की पेक्षा कर दे मिथ्या तो है अर्थात सर्वत्र नाम रूप छोड़ दे बाकी सच्चिदयानंद रूप ब्रह्म हैंद ब्रह्मणी कल्पित नाम रूपात्मक प्रपंचात्मक प्रपंच है कल्पित है प्रपंच सच्चिदानंद मात्र बुद्धिया गृहित अधिष्ठाने सच्चिदयानंद रूप ब्रह्म बुद्धि से उसको ग्रहण करके कर निश्चय करके कल्पित नाम रूपे बुद्धि रुप में ना धारे थे नाम रूपों की उपेक्षा कर दे उसकी बुद्धि को स्थिर नहीं रखे मिथ्या तो करके छोड़ दे नाम रूपे की उपेक्षा कर दे मिथ्या है तो सच ध्यान दे बुद्धि स्थिर होगी ये उपाय है फलित जो निष्पन्न कहते हैं निर्जगद्द्र सच्चिदनंद लक्षण अद्वैतानंदतस् विश्राम जिम एवच ये निष्पन्न हुआ निर्जगत ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षण सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म निर्जगत जगते नामत्मक निर्गत जगत यत ब्रह्मण त्रह्म निर्जगत जगत रहते अध्यस्त है जगत अध्यस्त जगत नाम रूप आत्म के और तो नाम रूप बार बार विचार करे मिथ्या है कल्पित है अध्यस्त है तो अधिष्ठान को देखे घटो अस्थि सर्वत्र कहते घट पट आदि मिथ्या है व्यभिचार ही है घटो अस्थि पटो दोनों में अनुगत हुआ घट पटो नहीं पट घट नहीं जिसका व्यभिचार होता है कभी रहता है कभी नहीं रहता वो मिथ्या है ऐसे विचार करे सर्वत्र अनुगत है सच्ची वही ब्रह्म है जो अनुगत नहीं व्यावृत होता है कहीं ये कहीं नहीं कभी ये कभी नहीं वो तो मिथ्या है ऐसा विचार करके मेरे जगत ब्रह्म है वही सचिदानंद लक्षण सचिदानंदे लक्ष्मण जिसका ये जगत ब्रह्म ही सचिदानंद लक्षण होता है ये तस्म अद्वैतांदे जना चीरम विश्रामियंतु ये अद्वैतांद में जना चीर काल बस यही नाम रूपे की उपेक्षा कर दे सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थिर हो जाए उसमें दिशा में वो स्थिर एवं चती निर्जगत ब्रह्म सचिदान लक्षण भगवती ब्रह्म जगत रही तो नाम रूप को छोड़ दिया वो सच्चिदानंद लक्षण है इनमार उपसहति ये अध्याय तृतीयध्याय अद्वैतात्मक अध्याय का अर्थ उपसह करते हैं ब्रह्मान ग्रंथे ब्रह्म तृतीयोध्याय ईदि अद्वैतानंद सद जगन्मथ्याचितायां ब्रह्मान विधे ग्रंथे ब्रह्नंद अभी ग्रंथ ग्रंथस्य। सग्रंथ ब्रह्मानंदाविध अविधा है नाम यह पंचदश में तीन भाग कर दिया पांच पांच प्रकरण में वाले तो दीप प्रकरण है मैं विवेक विवेक है पांच प्रकरण आगे दीप प्रकरण पांच है उसके बाद ब्रह्मानंद प्रकरण पांच है ये पांच प्रकरण का नाम है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद है नाम जिसका ग्रंथ हो गया पांच अध्याय में पांचों में से ये तृतीय अध्याय हो गया अवेकानंद अध्याय तृतिय अध्याय अद्वैतानंद अद्वेतानंद गया जगत मिथ्यात्व चिंतया अद्वैतानंद जगत में मिथ्यात्व चिंतन करने से ही अद्वैतानंद होता है जगत है नाम रूपात्मक उसमें मिथ्यात्व चिंतन बार बार करे नाम रूपी को पीछा करे तो अधिष्ठान सच्चेत आनंद ब्रह्म है वही अद्वैत है वही आनंद रूप ही है ये अध्याय का अर्थ हुआ श्रीमद श्लोक बोला इति श्रीमद परमहंस परिवराज का चार्य श्रीमत विद्यारण्य मुनि भी रचित ब्रह्मानंदे अद्वितानंदो नामो तृतीय अध्याय हो तृतीय अध्याय हो गया उसी ब्रह्मानंद का और दो अध्याय आगे विद्यानंद करण है ओम ओ का साधन क्या है ब्रह्म ज्ञान क्या मुख्य का साधन है मुख्य का साधन नहीं मन मुख्य का साधन क्या है ब्रह्म ज्ञान ही मुख्य का साधन है सब मनन इतिहास नहीं मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा उसका साधन श्रवण मनन इतना निश्चय होना चाहिए मोक्ष का साधन है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का साधन है श्रवण मनन आसन अंतरंग साधना। और श्रवण मनन आसन के लिए साधन चतुष्ट अधिकारी है ब्रह्म ज्ञान नित्य है अनित है जो मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान है वो अनित्य है अनित्य जो ब्रम् ज्ञान वो मुख्य देगा ब्रह्मच त्ञान चीज ब्रह्म ज्ञान नित्य जो ब्रह्म है, ब्रह्म है, जो है ज्यान। ज्ञान सत्यम ज्ञान अनुप है या नहीं है। वो ज्ञान रूप ब्रह्म अविद्या का निवर्तक है या नहीं ज्ञान रूप ब्रह्म अभिध्य का निवर्तक है ज्ञान रूप ब्रह्म जो अभिद्य का निवर्तक होता तो अभी तक तो अविध्या नहीं रहती आपको कुछ करना नहीं पड़ता तो, तो नित्य ब्रह्म पहले से उसे है उससे अभिद्या निवृत्ति हो जाती है शांत ज्ञान जो नित्य ब्रह्म रूप ज्ञान है वो अभिद्या का निवर्तक अभिद्या का आश्रय अविद्या का प्रकाशक है नहीं है और अभिद्या का निवर्तक क्या है ब्रह्म है ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का जो ज्ञान है अहमअ ब्रह्म ये ज्ञान है वो ज्ञान क्या चीज है ब्रह्माकार वृत्ति है अंतकरण का परिणाम कंतु केवल अंतकरण का परिणाम को ज्ञान कैसे कहेंगे वो अंतकरण तो मन है मन का परिणाम जड़ होगा इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य ही ब्रह्म है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ब्रह्म कहते हैं अथवा वृत्ति आरू चैतन्य वृत्ति में चैतन्यक्त वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है अर्थात चैतन्य विशिष्ट वृत्ति चैतन्य से प्रकाशित चिरा में चैतन्य का प्रतिब होगा ये चिराभा विशिष्ट वृत्ति है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं कहीं कहीं वो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को चैतन्य मान करके नीचे कहीं कह देते है वस्तु ब्रह्मकार बुद्धि अनित्य है जो तो ज्ञान का निवर्तिका है ब्रह्म तो ज्ञान है ज्ञान का निवर्तक है अज्ञान uh, अनादि तो है शादी है अनादि ब्रह्म ज्ञान अनादि है शादी है शादी अनादि विनाश करेगा शादी शादी ज्ञान अनादि ज्ञान अज्ञान विनाश कर सकता है दृष्टान कहीं वो है शादी अनादि विनाश करता है है कोई नयको मानते घट प्रागभाव घट की उत्पत्ति के पहले घटवा था घट की उत्पत्ति के पहले ये बस्ती की उत्पत्ति के पहले इसका प्रागव था एक साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई इसके पहले प्रागव था और तो प्राघाव उत्पत्ति कब हुई थी कितने साल पहले प्राग भाव अनादि ये जब बन गया तो प्राग भाव रहा ये शादी अनादि है इसके द्वारा प्रागवाह नष्ट हो गया जाता है शादी घट के द्वारा घट प्राग्रह नष्ट होता है हाँ इसलिए नष्ट हो जाएगा वो ज्ञान भाव रूप है अभाव रूप है जैसे घट का प्राग भाव अभाव रूप है ऐसे अज्ञान अभाव रूप नहीं है अनादि तो है और ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है जैसे घट के द्वारा घट प्रागवा नष्ट होता है ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है अज्ञान में ज्ञान निवृत्तित्व है और अनादित्व है अनादि और, और ज्ञान निवृत्त कहेंगे तो नया लोग कहेंगे हम तो उसको ही कहते तो ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान उत्पत्ति के पहले ज्ञान का प्रागव था और ज्ञान का प्रागव ज्ञान प्राग से नष्ट होता है और अनादि अनादि और ज्ञान का ज्ञान के द्वारा निवृत्त होता है वही तो ज्ञान का प्रागभाव आप अज्ञान अज्ञान क्या कहते ज्ञान का प्रागव कि कहते प्राग भाव का हम ज्ञान नहीं कहते वो भाव रूपेगा अभाव नहीं अनादि भावत्य सत्य ज्ञान अनिवर्तित अज्ञान का लक्षण क्या कहेंगे अनादि अनादिवत्य सती ज्ञान अनिवर्तितम भाव कहेंगे तो जो प्राग भाव में लक्षण नहीं जाएगा ज्ञान का जो प्राग भाव है नायक के लोग मानते वो भाव है इसलिए अनादिभावत्य सत्य ज्ञान अनिवर्तित लक्षण ज्ञान के प्रागह में नहीं जाएगा अभी शंका यदि भाव रूप हो गया अनादि भाव उसका नाश कैसे होगा जो अनादि भाव आत्मा है उसका नाश नहीं होता है अभाविलक्षण तो हो तो कहने के लिए कहा भाव सद दिया वस्तु तो भाव भी नहीं है अज्ञान ना तो भाव है ना तो अभाव अनिर्वोचन है और भाव किसले कहा अभाविलक्षण कहने, कहने के लिए न्याय के लोग लक्षण को लेकर घटाना चाहते है ज्ञान के प्राग भाव में इसलिए अभाव लक्षण कहने के लिए अनादि ज्ञान तो कहते वस्तु तो अज्ञान भाव रूप भी नहीं भाव मतलब अभाव नहीं भाव नहीं अभाव नहीं कहने के लिए भाव कह दिया वस्तुतः भाव भी नहीं अभाव भी नहीं अनिर्वचनीय है वो ब्रह्म से भिन्न है या नहीं है माया अज्ञान ब्रह्म तो से भिन्न पहला आया शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है अग्नि की, है? की, ने था। ने था। की शक्ति अग्नि से भिन्न है भिन्न हो तो अग्नि के बिना रहनी चाहिए घट से भिन्न पट है पट है घट नष्ट होने पर पट रहता है इसी प्रकार अग्नि से शक्ति यदि भिन्न है अग्नि के बिना ही शक्ति रहे अग्नि के बिना अग्नि की शक्ति रहती है इसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न शक्ति नहीं है जो शक्ति ब्रह्म ही शक्ति है भिन्न नहीं अभिन्न भी नहीं वो अनिर्वचन है शक्ति अज्ञान भाव ने सत्य नहीं असत नहीं सदस्य नहीं भाव रूप सत्य नहीं है असत भी नहीं उसे लक्षण है अनिर्वचनीय अज्ञान है अनिर्वचनीय अज्ञान की मूर्ति ज्ञान से अनित्य ज्ञान से भी हो जाती है ब्रह्म का अवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से किसकी निवृत्ति होगी अज्ञान की अज्ञान की निवृत्ति होने पर स्वरूप ब्रह्म ही स्वरूप अपना स्वरूप ही मुख्य रूप है मुख्य स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति होती है अज्ञान व्यवधान नहीं उसको हटा देना है हम सिंह ब्रह्म से अज्ञान व्यवधान हट गया हट जाने पर मोक्ष की प्राप्ति और प्राप्ति की प्राप्ति नहीं अपना स्वरूप अप्राप्त होगा जैसे गले में माला है भूल गया तो ज्ञान वन से प्राप्त कहते इस प्रकार प्राप्ति भी गौण प्रयोग है और हटाना है वो ज्ञान के लिए प्रयत्न करने का नहीं अज्ञान हटना अज्ञान ज्ञान से हटेगा अज्ञान हट गया तो हो गया तो ब्रह्म से भिन्न है अभिन्न है दोनों भिन्न नहीं अभिन्न नहीं है अज्ञान है अनादि उसकी निवृत्ति किस से होगी ब्रह्म ज्ञान से तो वो ब्रह्माकार वृत्ति अनित ज्ञान से नित्य ज्ञान से है से निवृत्ति होगी और ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा किस प्रमाण से श्रवण मनोज्ञासमन प्रमाण नहीं है महावाक्य से वेदांत वाक्य प्रमाण है वेदांत वाक्य से ज्ञान होगा ये प्रमाण है ब्रह्म ज्ञान प्रमा प्रमाकरण प्रमाणन वेदांत वाक्य ही प्रमाण वेदांत वाक्य का श्रवण मनन निधि ध्यान होगा